ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्यात्म के बिक्रेम होती हमारी वास्तविक आत्मा ने मानव बहुत से वस्त्र धारण किए हैं लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अपने को वस्त्र समझने लगे हैं ध्यान के लिए बैठने पर इन सभी वस्त्रों से अपने को पृथक करने का प्रयत्न करो अपनी चेतना के केंद्र को व्याप्त कर रहे अपने सभी उच्च और निम्न केंद्रों को समग्र ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाली अनंत परमात्मा ज्योति का चिंतन करो उस अनंत ज्योति में अपने स्थूल सुख और कारण शरीरों को विलीन कर दो इस तरह देह विस्मृत हो जाती है केवल ज्योति की चिंगारी ही की तरह तुम बचते हो अंत में इस चिंगारी को भी अनंत ज्योति में विलीन कर दो यदि तुम इस भाव में बने रह सको तो यह सच्चा वेदांतानुसारी ध्यान होगा प्रकाश का अर्थ भौतिक प्रकाश से नहीं लेना चाहिए लेकिन तुम्हारे मन में प्रकाश की धारणा होनी चाहिए अन्यथा तुम्हारा मन पूरी तरह शून्य हो जाएगा जो प्रारंभिक साधक के लिए बहुत खतरनाक है इस ध्यान को दृढ़ करने के लिए अब तिब्रता के साथ जप करो जैसे कि एक ज्योतिर्मय देह एक दिव्य चिंजारी को अनंत ज्योति से उत्पन्न करो और उसे पुनः उस ज्योति में विलीन कर दो यदि चाहो तो तुम ऐसे भी कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारे इष्ट देवता प्रकाश के अनंत सागर से उत्पन्न हो रहे हैं और पुनः इसी में लीन हो रहे हैं इसे अपने दैनंदिन ध्यान का प्रमुख अंग बना लो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम पाओगे कि इसमें केवल दो मिनट लगते हैं अधिक नहीं प्रतिदिन जब का अभ्यास करने के पूर्व मन को इस प्रक्रिया से गुजरने दो यदि कोई विचार या रूप मन में उठे तो उसे अनंत ज्योति में विलीन कर दो अपने मन में उठ रहे सभी विचारों और रूपों से कहो सागर में विलीन हो शांत हो जाओ अथवा मेरे साथ ध्यान करो लेकिन मुझे और अधिक तंग न करो कभी कभी हम अपने विचारों में लोगों से झगड़ा करते हैं उनसे कहो विलीन हो जाओ अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करो मानव व्यक्तित्व इतनी ग्रंथियों से पूर्ण है और हम एक ही स्थान पर बार बार घूमते हुए बिना प्रगति किए बहुत सा समय बर्बाद करते हैं एक घूर्णिमा भवर बार बार घूमकर एक दिन में जितनी शक्ति व्यय करता है उतनी शक्ति में वह पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है इसी तरह सचेत हुए बिना मुक्त हुए बिना जो शक्ति हम एक ही स्थान पर बार बार घूमने में व्यर्थ गवाते हैं वही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है परमात्मा का आध्यात्मिक प्रवाह वेगवान है लेकिन जब तक घूर्णिवाद भवर है तब तक वह कुछ नहीं कर सकता नदी का निरीक्षण करने पर तुम यह देख सकते हो वहाँ प्रवाह और भवर दोनों दिखेंगे लेकिन प्रवाह कितना ही प्रबल क्यों न हो पानी की सतह के नीचे की बाधाओं से उत्पन्न भवर को नष्ट नहीं कर पाता हमारी ग्रंथियाँ बाधाओं के समान है जो भंवर पैदा करती है और हमारी सारी शक्ति को नष्ट कर देती है हमारी ग्रंथियाँ मनोग्रंथियाँ हमारे द्वारा देखी और अनुभव की जा रही सभी वस्तुओं को अतिरंजित कर देती है हमारे भीतर की ग्रंथियों के अनुरूप ही सभी बातों का मूल्यांकन होता है हम जितने अधिक संसारी बनेंगे यानी अपनी इच्छाओं और वासनाओं को जितना अधिक संतुष्ट करेंगे उतना ही ग्रंथियों का निर्माण होगा और पहले से विद्यमान ग्रंथियां ऋण से ऋणतर होंगी किसी एक दिशा में चिंतन करते रहने के कारण हमारी कुछ मानसिक और शारीरिक आदतें बन गई हैं। इस प्रकार हुई हानि को सुधारना होगा यह कैसे करें विचारों के अत्यंत तीव्र विपरीत प्रवाहों को पैदा करके ऐसा करने पर हमारी प्रतिक्रियाएं क्रमशः बदल जाएंगी और हमारा सारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा पूर्ण एकाग्रता के साथ पूर्ण सजगता पूर्वक और निष्ठा पूर्वक मंत्र का एक बार किया गया उच्चारण अनमे मन से किए गए उसके सैकड़ों जपों के बराबर है यह संभव है कि हजारों जप में से केवल एक ही ठीक से किया गया हो इसीलिए भगवान नाम का इतनी बार जप करने को कहा जाता है लोग चाय काफी के द्वारा अपने स्नायुओं को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते हैं एक विश्वसनीय स्व सदा श्रेयस्कर है अधिकांश लोग प्रचारित होना चाहिए चाहते हैं वे बिगड़ी हुई मोटर कार जैसे हो गए हैं हम में से अधिकांश लोगों को अपने चैतन्य स्वरूप का कोई भान नहीं होता हमारी तथाकथित चेतना अधिकांशतः अस्पष्ट बिखरी हुई अचेतन की है हमारी सारी चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहर बिखर रही है इस बिखराव को बंद करो उसके बाद उसे एक बिंदु पर केंद्रित करो उस बिंदु से वृत्त तक पहुंचो। चैतन्य लक्ष्य है वह अपने आप में गंतव्य है हमारी चेतना का वर्तमान दायरा बहुत कम है उसमें गहराई नहीं है वह कागज के एक पन्ने की तरह है हमें अपनी चेतना को अधिक व्यापक करना चाहिए सर्वप्रथम हमें सही मायनों में सचेतन होना चाहिए तभी अति चेतन अवस्था की बात की जा सकती है उच्चतर चेतना को हमारे दैनिंद जीवन के स्तर पर व्यक्त होना चाहिए हमें उसके कुछ न कुछ अंश को सर्वदा बनाए रखने में समर्थ होना चाहिए हमें चेतना के एक स्तर विशेष को बनाए रखना चाहिए जिसके नीचे मन को पतित नहीं होने देना चाहिए प्रज्वलित किए जाने पर कुंडलनी की ज्वाला हमारे पूर्व संस्कारों से हमारे पुराने अपवित्र व्यक्तित्व को भस्म कर सकती है उस अग्नि में पाप जल जाते हैं उसके बाद मानो एक नए ज्योतिर्मय व्यक्तित्व का निर्माण होता है प्राणायाम के सुचारू अभ्यास से कुंडलनी शीघ्र जागृत की जा सकती है लेकिन प्रारंभिक साधक के लिए यह बहुत खतरनाक है महान पवित्रता विशेषकर पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हुए बिना कुंडलनी जागरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए अन्यथा जागृत हुई अग्नि समस्या पैदा कर देगी